रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक सौ तेरहवा भाग पी के दो सौ आठ तक मैंने अक्सर हमारे युवा चिकित्सकों को यह सलाह दी है कि वे ढेरों पैसे बनाने के चक्कर में ना पड़े मरीजों की कृतज्ञता ही उनके लिए पर्याप्त होनी चाहिए ये बात है श्रीमान पी के सेठी जी से कहा गया है दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अफगानिस्तान श्रीलंका से लेकर रवांडा तक बहुत से लोगों ने भारत के शहर जयपुर का नाम सुना होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम युद्ध में एक असाधारण कृत्रिम पैर जयपुर फुट के कारण मशहूर है बारूदी सुरंगों से विकलांग हुए लाखों लोगों के लिए यह किफायती कृत्रिम पैर एक क्रांतिकारी वरदान साबित हुआ है जयपुर फुट का डिजाइन डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी ने अपने सहकर्मी के सहयोग से किया था प्रमोद का बचपन वाराणसी में बीता। उनके पिता डॉक्टर निखिल कर्ण सेठी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे जहां विद्वता, सादगी बलिदान और राष्ट्र सेवा जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता था उनके परिवार में गांधीजी के आदर्श का बोलबाला था। सेठी ने भौतिक विज्ञान पर हिंदी में पहले पुस्तक लिखी और उसके बाद उन्होंने कई वैज्ञानिक ग्रंथों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया शादी में दहेज देने की बजाय उन्होंने अपनी सभी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया 1930 में सेठी आगरा तीस में पढ़ाने लगे, इसलिए प्रमोद की शिक्षा भी वही हुई प्रमोद सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़े बाद में उन्होंने एमबीबीएस और एम एस की पढ़ाई सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से से पूरी की अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण 1954 में उन्हें एडिनबर्ग रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप दी गई प्रमाद का प्रशिक्षण एक शल्य चिकित्सक के रूप में हुआ था परंतु वे संयोग से हड्डी रोग के क्षेत्र में आ गई एक उच्च स्तरीय समिति जयपुर के के के सवाई माधोसिंह अस्पताल अस्पताल के मुआयने के लिए आने वाली थी। में हड्डी रोग विभाग ही नहीं था इसलिए प्राचार्य ने प्रमोद से इस नए विभाग को शुरू करने के लिए कहा उनके इस कार्य के कितने दूरगामी परिणाम होंगे इसका अंदाजा शायद प्राचार्य को भी नहीं था बाद में सेठी ने एक हल्का और कम लागत का कृत्रिम पैर बनाया जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया जयपुर फुट का आविष्कार एक अनूठी जोड़ी ने किया एक पेशेवर शल चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी जो ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो थे और उनके साथ ही रामचंद्र शर्मा जो एक दक्ष शिल्पी थे और कभी स्कूल नहीं गए थे दोनों तीस वर्ष पूर्व पहले बार जयपुर के सवाई माधव अस्पताल में ही मिले तब डॉक्टर सेठी वहां बेसाखियों के माध्यम से विकलांग मरीजों की सहायता कर रहे थे और शर्मा कुष्ठ रोगियों को हस्तशिल्प बनाना सिखा रहे थे